कजरी गाय झूले पर लेखक जुज्जा और टोमस वाइजलैंडर, चित्रकार स्वेन नोडवेस्ट अनुवाद अरविंद गुप्ता नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया गर्मी का दिन था सूरज चमक रहा था चिड़िया चहचा रही थी और मक्खियां भिन भिना रही थी सभी गाय चर रही थी सिर्फ कजरी गाय को छोड़कर कजरी गाय और से आंख बचाकर बाढ़ के ऊपर से कूद गई वो अपनी साइकिल पर सवार होकर कौवे के जंगल की ओर चल दी वो साइकिल के कैरियर के पर कुछ लाद कर ले जा रही थी। ठक ठक ठक कजरी गाय ने कौवे की टहनी को खटखटाया नमस्ते कौवे भाई वो धीमे से बोली कौवे ने घोसले से गर्दन बाहर निकालकर देखा वो इतनी जोर से चीखा की उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी नमस्ते अरे तुम कजरी गाय तुम यहां जंगल में क्या कर रही हो तुम्हें तो चरा में होना चाहिए था वहां घास की जुगाली करते करते और गाय जैसी टकटकी लगाए घूरना चाहिए था चुप कजरी गाय फुसफुसाई। इतनी जोर से मत बोलो मैं नहीं चाहती कि किसान हमारी बातें सुने फड़ फड़ थ कौवा उड़कर अपने घोसले से नीचे आया और साइकिल के हैंडल पर जाकर बैठ गया क्या तुम दोबारा भाग कर आई हो उसने पूछा मैं बस तुमसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करोगे कजरे गाय ने कहा तभी कौवे को एकाएक कुछ दिखाई दिया तुम्हारे करियर में यह क्या है वह जानना चाहता था एक तख्ता और रस्सी के दो टुकड़े कौे भाई यह झूला बनाने के लिए है कजरी गाय ने कहा हो ही नहीं सकता कौवा दृढ़ता से बोला हाँ उसी के लिए है कजरी गाय ने धीरे से कहा मैं असल में झूला झूलना चाहती हूं मेरे पास लंबी रस्सियां हैं वे पहली डाल तक आराम से पहुंच जाएंगी बस तुम उन्हें वहां बांध देना मैं वह बांधू मेरी बला से कौवा हैंडल से उड़ा वह कजरी गाय के सिर के चारों ओर जितनी तेजी से हो सकता था उड़ा मैं गाय के लिए झूला नहीं बांधने वाला पर मैं खुद तो बांध नहीं सकती कजरी गाय ने मधुर आवाज में कहा परंतु तुम्हारे पंख तो हाथों की तरह हैं। देखो मैं तो पहली डाल तक पहुंच ही नहीं सकती पर तुम तो आराम से उड़कर पहुंच सकते हो कौवा उड़ा और सीधा गाय की नाक के सामने वाली डाल पर जाकर बैठ गया कजरी गाय तुम एक गाय हो उसने कहा थोड़ी अलग तरह की गाय जरूर हो पर फिर भी हो तो गाय ही गाय कभी झूला नहीं यही तो बात है कजरी गाय ने कहा कितने दुख की बात है कि बेचारी गायों को कभी झूला झूलने का अवसर ही नहीं मिलता बड़े दुख की बात है कौवे ने गांव कहा चरा गां में घास चढ़ती हैं फिर बैठकर जुगाली करती हैं और चीजों को घूरती हैं उसके बाद वे दूध देने के लिए अंदर जाती है वे अपने हाल से बहुत संतुष्ट दिखाई देती है क्या तुम इस हाल से संतुष्ट होते कजरी गाय ने पूछा नहीं कभी नहीं कौवा चिल्ला मैं तो कौवा हूँ मैं भी अपने इस हाल से संतुष्ट नहीं हूँ कजरी गाय ने कहा तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा कौवे ने कहा मैं यह काम नहीं करूंगा इसके बारे में अब बात करना बेकार है कजरी गाय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में दया भरकर कौे को देखा उसने अपनी सबसे मधुर आवाज में विनती की बच्चे कितनी ही सारी चीजें करते हैं जिनमें उन्हें बड़ा मजा आता है उसने कहा किसान की बेटी ने मुझे बताया कि उसे झूलना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं भी एक बार झूलना चाहती हूँ उसने कहा था कि मेरे लिए झूलना संभव न होगा क्योंकि गाय के लिए झूला बांधना कौन पसंद करेगा पर मैंने बताया कि मेरा एक मित्र है वो बहुत अच्छा और दयालु है वह जरूरत के समय अवश्य मेरी मदद करेगा वह मेरी बात को कभी मना नहीं करेगा मेरे इस मित्र का नाम कवा भाई है और मैं उसे बहुत चाहती हूँ कवा चुपचाप बैठा उसे ताकता रहा वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोला फिर उसने एक लंबी आह भरी क्या मैं उस क्या मैं उस उसे सबसे निचली डाल से बांध दू उसने पूछा अरे तुम तो बहुत दयालु हो कवे भाई कजरी गया सबसे निचली डाल शायद सबसे अच्छी रहेगी मैं दोनों दिशाओं में झूल सकूंगी कौर रस्सियों को साथ लेकर ऊपर उड़ा उसने एक उन्हें डाल से बांध दिया। उसने उन्हें जल्दी से और खूब कसकर बांधा बहुत अच्छा किया तुमने कह भाई कजरी गाय बोली अब मैं जरा झूल कर देखू सब ठीक ठाक है या नहीं कजरी गाय कुछ कदम पीछे हटकर झूले पर बैठ गई और कुछ देर तक सब ठीक ठाक रहा पर उसे लगा जैसे एक ही जगह पर स्थिर खड़ी है कवे भाई ये तो झूल ही नहीं रहा है तुम्हें जरा धक्का देना पड़ेगा जिससे मैं झूला झूल जुल सकूं धक्का कौवा गुर रहा है तुम सोचती हो कि मैं झूले पर बैठी एक गाय को झूलाऊंगा मेरी वाला से अगर कोई धक्का देगा तो वह तुम खुद वह खुद तुम दो होगी परंतु कवे भाई झूले पर बैठे बैठे मैं अपने आप को कैसे धक्का दे सकती हूँ तुम्हें बताओ फिर झूलना छोड़ दो कवे ने कहा मैं धक्का देने वाला नहीं कजरी गाय ने अपनी पूछ हिलाई पर उसे कुछ लाभ नहीं हुआ झूला बिल्कुल भी हिला डूला नहीं फिर उसने अपनी पूछिलाई और पिछले पैरों को उठाया उसने एक बार में केवल एक पैर उठाया और फिर भी झूला टस से मस नहीं हुआ फिर उसने अपनी पूछ हिलाई और पिछले और अगले पांव उठाए इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो एकदम गिरने को हो गई अंत में उसने अपने सींगों को झकझोरा पूछ को हिलाया और दोनों पिछले पैरों को तांग पीछे की ओर झुकी और फिर बस देखो गाय झूल रही है कजरी गाय के कानों में हवा की सीटियां भूजने लगी उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा अब तुम्हारी बारी है कौवे भाई कजरी गाय चिल्लाई का उत्तर दिया मेरी बारी झूलने की मेरी बला से तुमने मुझसे बहुत कुछ उल्टी सीधी चीजें करवाई हैं, परंतु झूला झूलना न बाबा न सवाल ही नहीं उठता कौवे झूला नहीं झूलते बच्चे झूलते हैं और गाय भी कजरी गाय ने आगे पीछे झूलते हुए जोड़ा तभी कौवे को घर घर करते इंजन की आवाज सुनाई दी किसान आ रहा है कौवा चिल्लाए झूला रोको जल्दी उतरो और छिप जाओ अगर उसने देखा कि उसकी एक गाय पेड़ से लटके एक झूले पर झूल रही है तो उसे बहुत गहरा झटका लगेगा झूला रोकू गाय बोली परंतु मैं यह कैसे करूं उसने एक पैर आगे को ताना और दूसरा पीछे को वो पलटकर अपने पेट के बल लेटी परंतु झूला फिर भी नहीं रुका कहो भाई तुम मेरी मदद करो उसने कहा अगर तुम बीच में आकर खड़े हो जाओ तो शायद झूला रुक जाए वाह मैं बीच में आकर खड़ा रहूं कौ चिल्लाए जिससे एक गाय मेरे सिर पर धड़ाम से गिरे इससे मेरे पंखों का सत्यानाश हो जाएगा तुम जरा ब्रेक लगाओ कजरी गाय ने इधर उधर देखा मुझे नहीं लगता कि इस झूले में कहीं पर भी ब्रेक है उसने कहा। घर घर। की आवाज को आवाज को और साफ सुनाई पड़ने लग गई थी ट्रैक्टर अब पास आता जा रहा था अगर तुमसे झूला रुक नहीं पा रहा है तो तुम्हें अब खुद कूदना पड़ेगा कूदना ही पड़ेगा वह चिल्ला कूदू कजरी गाय ने अपनी आंखें कसकर बंद की और कूद पड़ी वह धड़ाम से जमीन पर आकर गिरी कजरी गाय भोजपत्र के छोटे पेड़ के नीचे खड़ी हो गई पेड़ के पीछे छिप जाओ जो। कौवा जोर से चिखा मैं तो वैसे ही पेड़ के पीछे हूँ कजरी गाय बोली किसान यहाँ जंगल में क्या कर रहा है कौवे ने आश्चर्य से पूछा उसे तो अपने खलिम में होना चाहिए था बड़ी अजीब बात है हाँ किसान यहाँ क्या कर रहा है कजरी गाय ने कहा और उसने पेड़ के पीछे से झाका मत झांको कौवा चिल्लाकर बोला किसान तुम्हें देख सकता है थोड़ा अपना सिर पीछे करो नहीं तो वह समझ जाएगा कि हाँ एक गाय है जरा अपने सिंगों को छिपाओ मैं अपने सिंह कैसे छिपाऊं कवे भाई जरा अपनी पूछ भी संभालो वो पेड़ की दूसरी ओर से साफ दिखाई दे रही है कम से कम पूछ को हिलाना डुलाना तो बंद करो मैं कोशिश तो कर रही हूँ पूछ को छिपाने की हो तुम बेहद मोटी हो कजरी गाय मैं बिल्कुल मोटी नहीं हूं कवे भाई दरअसल यह पेड़ बहुत पतला है कवे ने एक पत्थर के पीछे से झाका उसने गाय को एक तीखी नजर से देखा हाँ मैं लगभग पूरी तरह समझ रहा हूं उसने कहा पर जब मैं यहां खड़ी हूं तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कजरी गाय ने कहा तुम्हें दिखाई देना जरूरी नहीं है कौवा बोला मुझे सब कुछ दिख रहा है किसान अब अपने ट्रैक्टर से नीचे उतर रहा है वो झूले की तरफ बढ़ रहा है वो वह वह अब अपना सिर खुजला रहा है और पेड़ को देख रहा है बड़ी अजीब सी बात है इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कौवे भाई कजरी गाय बोली उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जंगल के बीचो बीच बीचों बीच यह झूला क्यों लटक रहा है वह आप झूले पर बैठ गए हैं कौवा फसूसया नहीं झूलो मत उठो यहां उठो यहां से जाओ घर जाकर अपनी गायों का दूध दूहो चलो घास उठाओ और जाओ तुम्हारे आने के लिए धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही बहुत है अलविदा इसके बाद कौवा थोड़ा शांत हो गया किसान अब उठ रहा है उसने कहा वह अब जा रहा है तुम कजरी गाय वहीं ठहरो हिलो डुलो मत मैं उसके पीछे पीछे जाकर देखता हूं कि वह क्या करता है कौवा झाड़ियों के पीछे छिपा वो पत्थरों पर होकर गुजरा और एक से दूसरे पेड़ तक दौड़ा और उनकी शाखाओं में जाकर शाखाओं में जा छिपा किसान का ध्यान उस ओर नहीं गया उसने बस अपना सिर हिलाया अंत में किसान अपने ट्रैक्टर में बैठकर घर चला गया धीरे धीरे ट्रैक्टर की आवाज जंगल में खो गई कौवा कजरी गाय के पास आया वह चला गया है उसने कहा देखो तो जरा हम लोगों ने कितना मजा लूटा। क्या किसान का पीछा करने में तुम्हें मजा आया कजरी गाय ने पूछा मजा क्या बात कर रही हो तुम कवा चिल्लाए अगर मेरे जंगल में कोई अजनबी याद तो मुझे उस पर नजर रखनी ही पड़ती है किसान शायद खलियान में गायों को धोने के लिए वापस गया है कजरी गाय ने इसलिए अब मुझे भी निकलना चाहिए काउ देखो तो जरा किशान अपनी टोपी यहीं छोड़ गया है कितना अच्छा हुआ कजरी गाय बोली मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी ईशान की टोपी पहनने की मेरी हमेशा से इच्छा रही है वह अपने वह अब अपनी साइकिल पर सवार हुई क्या झूले को नीचे उतार दें उसने पूछा हम ऐसा क्यों करें कौे ने जवाब दिया इसे मेरे जंगल में लटका रहने दो हो सकता है कोई और इस पर झूलना चाहे पर मुझे तुम्हारी बात से कुछ ऐसा लगा कि जैसे कौं को झूलना पसंद नहीं है एकदम नहीं जहां तक कौ की बात है परंतु शायद कभी भूले भटके कोई गाय आ जाए जो झूलना चाहे अलबिता भाई, कजरी गाय ने कहा और साइकिल पर के जंगल से चल दी। बाकी सभी गाय पहले ही खलियान में पहुंच गई थी किसान ने दूध दूहना शुरू कर दिया था कजरी गाय चुपके से पिछले दरवाजे से अंदर घुस गई वाह भाई वाह क्योंकि मैं एक गाय हूँ इसका यह मतलब नहीं कि मैं सारा दिन खड़ी खड़ी घास की जुगाली करती रहू और टकटकी लगाए हर समय चीज़ों को घूरती रहो